महाभारत शांति पर्व सप्त अधिक त्रिशतमोध्याय है यज्ञ में आहुति के लिए अज का अर्थ अन्न है बकरा नहीं इस बात को जानते हुए भी पक्षपात करने के कारण राजा उपरिचर के उपरिचर के अध पतन की और भगवत कृपा से उनके पुनरुत्थान की कथा यदि तिरवाच यदा भगवत त्यम आशीद राजा महान वसुम सीभ्रष्टो विवरम भुवह युष्ठि ने पूछा पितामह राजा वसु जब भगवान के अत्यंत भक्त और महान पुरुष थे तब वे स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पाताल में कैसे प्रविष्ट हुए भिस्मुवाच अद्रा मम इतिहासं पुरातनम चैव संवादम कहा भरतंदन इस विषय में ज्ञानी जन ऋषियों और देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को उदृत किया करते हैं अजय न्यम प्रहुदेवाद सोजो जेयो नान्य पशु स्थिति अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए ऐसा विधान है ऐसा कहकर देवताओं ने वहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ ब्रह्मषियों से कहा यहाँ अज का अर्थ बकरा समझना चाहिए दूसरा पशु नहीं ऐसा निश्चय है ऋषय उचह यज्ञ की श्रुति अज संज्ञान बीजानी छागमत ऋषियों ने कहा देवताओं यज्ञों में बीजों द्वारा यजन करना चाहिए ऐसी वैदिकी श्रुति है बीजों का ही नाम अजह अतः बकरे का वध करना हमें उचित नहीं है नए स धर्म सताम देवा यत्र वध्ये त वही पशु इदम कृतयुगम श्रेष्ठम कथम वध्ये देवताओं जहाँ कहीं भी यज्ञ में पशु का वध हो वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं यह सतयुक्त चल रहा है इसमें पशु का वध कैसे किया जा सकता है सह मार्ग आगतश्रेष्ठ तम देश प्राप्तवान बचू भीष्मी कहते राजन इस प्रकार जब ऋषियों का देवताओं के साथ संवाद चल रहा था उसी समय नृपश्रेष्ठ वसु भी उस मार्ग से आने के लिए और उस स्थान पर पहुंच गए अंतरिक्षचर श्रीमान समग्र बलवाहन तम दृष्ट्वा सहसा या तम वसुंतेंतरीक्षक उच्दुजात यो देवान्न ईष छेषती संशय यज्वादान पतिश्रेष्ठ सर्वूतहित प्रियम राजा उपरिचर अपनी सेना और वाहनों के साथ आकाश मार्ग से चलते थे उन अंतरिक्षचारी वशों को सहसा आते देख ब्रमर्थियों ने देवताओं से कहा ये नरेश हम लोगों का संदेह दूर कर देंगे क्योंकि ये यज्ञ करने वाले धानपति श्रेष्ठ तथा संपूर्ण भूतों के हित एवं प्रिय है कथम छेदन्यथा ब्रूजात एस वाक्य महान वसु एवं ते संविधा विविधा रचिय अप्रेक्षण सहिताभ्यपु वसुम राजमति का ये महान पुरुष वसु शास्त्र के विपरीत वचन कैसे कह सकते हैं ऐसी सम्मति करके देवताओं और ऋषियों ने एक साथ राजा वहु के पास आकर अपना प्रश्न उपस्थित किया भो राज के न्यस्त अजय प्रमाणं नो राजन किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिए बकरे के द्वारा अथवा अन्न द्वारा हमारे इस संदेह का आप निवारण करें हम लोगों की राय में आप ही प्रामाणिक व्यक्ति हैं सामप्रक्ष वही वसु कश्य वही को मत काम सत्यम दिजो तमा तब राजा वसु ने हाथ जोड़कर उन सबसे पूछा वे पर आप लोग सश बताइए आप लोगों में से किस पक्ष को कौन सा मत अभृष्ट है कौन अज अर्थ बकरा मानता है और कौन अन्न ऋष हो धान्यव्यम पक्षोस्माक नाधिप देवाम तू पशु पक्षो मथो राज बोले नरेश्वर हम लोगों का, का पक्ष यह है कि अन्न से यज्ञ करना चाहिए तथा देवताओं का पक्ष यह है कि छाग नामक पशु के द्वारा यज्ञ होना चाहिए राजन अब आप हमें अपना निर्णय बताइए भिष्म देवा मत तो ज्ञा वसुना पक्ष संशयान छागेना चेन वैष्ठव्यम एवं मुक्त वचस्तरा भीष्मी कहते राजन देवताओं का मत जानकर राजा वसु ने उन्हीं का पक्ष लेकर कह दिया कि अज का अर्थ छाग अर्थात बकरा अत उसी के द्वारा यज्ञ करना चाहिए कुतातः सर्वे सूर्य वर्चस उचुर्वसुम विभास्थम देवपक्षाथवा दिन सुनकर वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी रुचि कुपित हो उठे और विमान पर बैठकर कर देवपक्ष की बात कहने वाले वसु से बोले सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मा तस्मा दिव पत अद्या प्रभृत्ते राजा विघाते न महिम भवेक्षसी राजन तुमने यह जानकर भी कि अज का अर्थ अन्न है देवताओं का पक्ष लिया है इसलिए स्वर्ग से नीचे गिर जाओ आज से तुम्हारे आकाश में विचरने की शक्ति नष्ट हो गई हमारे साप के आघात से तुम पृथ्वी को भेद पाताल में प्रवेश करोगे विरुद्धम वेद सूत्राण अमुक्त यदि भवे वयं वयम विरुद्ध वचना यदि नरेश्वर तुमने यदि वेद और सूत्रों के विरुद्ध कहा हो हो तो हमारा यह अवश्य लागू और यदि हम शास्त्र वचन कहते हो हो तो हमारा पतन हो जाए। मुहूर्त थ राजो अधो वासो राजन की इतना कहते ही उसी तम राजा उपरिचर आकाश से नीचे आ गए और तत्काल पृथ्वी के विवर में प्रवेश हो गए इसमें स्मृतिस्वैन नही जहो तदा नारायणा गया देवास्तु सहित सर्वे वसु साप विमोक्षण चिंतयासूर व्यग्र सुकृत ही पश्य तेनाज्ञा साप प्राप्तो महात्म उस समय भी भगवान नारायण की आज्ञा से उनकी स्मरण शक्ति उन्हें छोड़ न सकी इधर सब देवता एकत्र होकर राजा को श्राप से छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगे वे शांत भाव से परस्पर बोले राजा ने तो पुण्य ही पुण्य किया है और महात्मा नरेश को हमारे कारण से ही यह श्राप प्राप्त हुआ है अश्रद प्रियम कार्यम सहित बहुक सहित बुद्धवा व्यवस्था सुगत निश्चय मेंचो संघ्रनसो राजो परिचर हम देवताओं और हमलों को एक साथ होकर उनका अक्षय प्रिय करना चाहिए अपने बुद्धि के द्वारा ऐसा निश्चय करके वे सभी देवता राजा उपरिचर परिचर वसु के पास जाकर चित्त हो बोले ब्रह्मण देव भक्तस्तम सुरासुर गुरु काम सुष्टत्मा छाप विमोक्षण राजन तुम ब्रह्मण्ड देव भगवान विष्णु के भक्त हो और वे देवता तथा असुर सबके गुरु हैं उनका मन तुष्ट पर तुम पर संतुष्ट है इसलिए वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें अवश्य साप से मुक्त कर देंगे मानना तो नाम कर्तव्य वही महात्मना अवश्यम तपसा तेषा फलितब यत सहसा भ्रष्ट आकाशावेदनीतर दिवसेठ तुम्हें महात्मा ब्राह्मणों का सदा ही समाधर करना चाहिए अवश्य ही यह उनकी तपस्या का फल है जिससे तुम आकाश से सहसा भ्रष्ट होकर पाताल में चले आए हो एक तनुग्रह दद्मो एककदुग्रह तोभ्यम दो वहीसतम यत्मंपदोषेण कालमाश्यसे घूमिर्वत्म काल्मास यजेशतायसोधारा सामत सिमे हम तुम्हें अपना एक अनुग्रह प्रदान करते हैं तुम शाप श्रापदोष के कारण जब तक जितने समय तक पृथ्वी के विवर में रहोगे तब तक एकाग्रचित ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में दी हुई वसुधारा की आहुति तुम्हें प्राप्त होती रहेगी प्राप्से स्मनुध्यालास्पृस न ग्लानि से राजेन्द्र भूमिंद्रे भविष्य वसोधारा भी तत्वा तेजस प्याय नदेवस्म द्वारा प्रीतो ब्रह्म लोकम्लोकम्भि नहीं सती राजेंद्र हमारे चिंतन से तुम्हें वसुधारा की प्राप्ति होगी जिससे ग्लानि तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी और इस पाताल में रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा क्योंकि वसुधारा का पान करने से तुम्हारे तेज की वृद्धि होती रहेगी हमारे वरदान से भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो तुम्हें ब्रह्मलोक में ले जाएंगे एवं दत्वाज्ञे सर्वे ते चौक संता सुभवनम देवाम दृतीय च तपोधना स्पा को वरदान देकर वे सब देवता तथा तपोधन ऋषि अपने अपने स्थान को चले गए चक्रे वसुस्तः पूजा विस्वक्सेनाय भारत जप जम जगौच सतत नारायण मुखोदत भारत तदनंतर वसु ने भगवान विस्वक्सेन की पूजा आरंभ की और भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए जपनीय मंत्र ओम नमो नारायणाय का निरंतर जप करने लगे तथापि पंचभिर पंच काला नरिंदम अयजधरीपतिम भूमे विपर गोपिशन शत्रुमन वहां पाताल के विवर में रहते हुए भी राजा ऊपरचर पांच समय पांच यज्ञों द्वारा देवेश्वर हरि की आराधना करते थे तोष्टो तो भगवान भक्त्याारायणो हरि अनन्य भक्त से सतत तत्पर से उन्होंने अपने मन को जीत लिया था और वे सदा भगवान के भजन में ही लगे रहते थे अपने उस अनन्य भक्त की भक्ति से भगवान श्री नारायण हरि बहुत संतुष्ट हुए वरदो भगवान विष्णु समीपस्थम द्विजोत्तम गुरुत्मत महावेगम आव भाव सेदा फिर उन वरदायक भगवान विष्णु ने अपने पास ही खड़े हुए महान वेगशाली पक्ष राज गरुड़ से अपने अभिष्ट बात इस प्रकार कही दिजोत्तम महाभाग पश्यताम वचना सम्राट राजा वसुर नाम वसुना धर्मात्मा संस व्रत महाभाग पक्षी प्रवर तुम मेरी आज्ञा से कठोर व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा सम्राट राजा वसु के पास जाकर उन्हें देखो ब्राह्मणा प्रकोपे न प्रविष्टो वसुधातल मानीतास्ते तो विपेंद्र तम तो ग्विजोत्तम पक्षराज वे ब्राह्मणों के कोप से पाताल में प्रविष्ट हुए हैं फिर भी उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सदा सम्मान ही किया है अतः तुम उनके पास जाओ भोमे विवर संगुप्त गरुड़े हमा हाँ अधश्चरम दृप श्रेष्ठम खेचरम गुरु महाचिर गरुण पृथ्वी के विवर में सुरक्षित रूप से रहने वाले इन पातालचारी निर्वश्रेष्ठ बसु को तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही आकाशचारी बना दो गुरुत्मानिक्षिप्य पक्ष मारुत वेघवान विवेश विवरम भूमि ये पार्थिव वसु यह आज्ञा पाकर वायु के समान एक गरुण अपने दोनों पंख फैलाकर उड़े और पाताल में जहाँ राजा वसु विराजमान थे घुस गए तत एनम समुक्षिप्य सहसा विनता सुत उत्पात नभतूर्णम तत्चय मुंत पुनता नंदन गरुण सहसा राजा को वहाँ से ऊपर उठाकर तुरंत आकाश में ले उड़े और वहीं उन्हें छोड़ दिया अस्मिन मुहूर्ते संयज्ञे राजो परिचर पुनः सशरी गतः ब्रह्म लोकमृपोत्तम उचित क्षण राजा वसु पुनः उपरिचर हो गए फिर वे नृप्रेष्ठ सशरीर ब्रह्मलोक में चले गए एवं तेना पि कौंते वाग्दोषादेवताज्ञया प्राप्त गतिरथस्ता तो दुजाता पान महात्मना कुंती नंदन इस प्रकार उस महामनस्वी नरेश ने भी देवताओं की आज्ञा से वाचिक अपराध करने के कारण ब्राह्मणों के साप से अधोगति प्राप्त की थी केवलम पुरुषस्ते न से हरिश्वर ततः शीघ्र जहौ साप ब्रह्मलोकम अवाप फिर उन्होंने केवल पुरुष प्रवर भगवान श्रीहरि का सेवन किया जिससे वे उस शाप से शीघ्र ही छूट गए और ब्रह्मलोक में जा पहुँचे भीस्मवाच ए तत्सर्व्या सम्भूता मानवा यथा नारदोपि यथा श्वेत द्वीप चत वहाँ ऋषि तत्ते सर्व प्रवक्षा बेषण स्वना जी कहते श्वेत द्वीप के निवासी पुरुष जैसे हैं उनकी सारी स्थिति मैंने तुमसे कह सुनाई अब देवर्षि नारद जिस प्रकार श्वेत द्वीप में गए वह सब प्रसंग तुमसे कहूंगा तुम एक एक चित्त होकर सुनो इत महाभारत शांति परवि मोक्ष धर्म मोक्षधधर्म पर्वण नारायणीय सप्तिकमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा का वर्णन विषयक तीन सौ सैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ